स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्श्यों के संस्मरण अभय पद प्राप्ति एक सन्यासी सैसों को पार करते ही मेरे मन में यह संकल्प उठा था कि विवाह नहीं करूँगा और रामकृष्ण मठ का सन्यासी होंगा इस विषय में मुझे नारायणगंज ढाका के रामकृष्ण मठ से प्रोत्साहन मिला सन 1925 में मैंने मठ में योगदान देने का प्रयत्न भी किया था जब मैं सोलह वर्ष का था और कॉलेज में पढ़ता था साधु होने के लिए जाने पर उस मठ के महंत महाराज स्वामी शारदानंद जी के शिष्य जो मुझे स्नेह करते थे ने मुझे पर्याप्त उत्साहित करने पर भी कहा कि मेरी इच्छा पूर्ति में कुछ देर है उनकी बात सत्य हुई मेरे बड़े भाई मुझे वापस ले गए साधु होने का संकल्प मन में रह ही गया था लगभग लग दस वर्ष बाद रामकृष्ण मिशन के एक साधु की कृपा से मैं सीधे बेलूर मठ चला गया उस समय बेलूर मठ की डिस्पेंसरी में एक व्यक्ति की आवश्यकता थी मैं एक फार्मेसी में नौकरी करता था अतः इन विषयों में थोड़ी जानकारी होने के कारण मठ की डिस्पेंसरी में काम करने का अवसर मिल गया इससे स्वयं को भले ही सौभाग्यशाली समझा पर असल वस्तु के लिए प्रबल संचलता बनी हुई थी और वह थी दीक्षा मेरे हितैषियों ने मुझे सारगाछी में पूज्य अखंडानंद जी के पास जाकर दीक्षा लेने का सुझाव दिया वे उस समय मठ और मिशन के अध्यक्ष थे सन 1935 के जनवरी माह में मैंने सारगा जाकर उनसे दीक्षा की प्रार्थना की उन्होंने मुझे दूसरे दिन दीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा मैं निर्दिष्ट समय पर उनके पास गया और ठाकुर घर में उनके निकट एक आसन पर बैठा पूज्य अखंडानंद जी कुछ समय ध्यान करने के बाद बोले नहीं मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूँगा तुम्हारे गुरु दूसरे हैं वे यथा समय तुम्हें दीक्षा देंगे उन्होंने यह नहीं बताया कि मेरे गुरु कौन हैं और कब दीक्षा होगी इसलिए अशांत मन लेकर बेलूर मठलौट आया इस स्थिति में एक रात को स्वप्न देखा एक सन्यासी बिस्तर पर सोए हैं मुझे देखकर उठ बैठे और अपने पास बुलाया उन्होंने मुझे दीक्षा दी जिन महापुरुष का स्वप्न में दर्शन हुआ था उन्हीं का कुछ दिनों बाद नेत्रों से दर्शन किया वे थे स्वामी विज्ञानानंद वे कुछ दिनों के लिए बेलूर मठ आए थे मठ में ऊपर की मंजिल में उनके दर्शन करने गया यही मेरा उनका प्रथम दर्शन था वे खाट पर सो रहे थे मुझे देखते ही उठ बैठे स्वप्न दृष्ट इन महापुरुष को मैंने तत्काल पहचान लिया मुझे देखकर वे व्यग्र होकर बोले अरे कहाँ है कहाँ थे तुम मैं तुम्हें खोज रहा हूँ तुम्हें दीक्षा दूंगा कल अक्षय तृतीया है तुम सुबह गंगा स्नान करके तैयार होकर आना सब कुछ पूर्व निर्दिष्ट था समय होने पर गुरु ने स्वयं आकर कृपा की महाराज जी के बेलूर मठ में रहते समय मैं अवसर मिलने पर उनके कमरे में चला जाता था वे मुझसे उनकी कुछ सेवा करवा लेते थे पूछते पैर दबा सकोगे उनके निर्दयानुसार मैं आनंद पूर्वक उनकी चरण सेवा करता था भक्त उनके कमरे में आते और प्रणाम करते वे जो कहते मैं आग्रहपूर्वक सुनता महिला भक्तों को वे अधिक समय कमरे में रहने नहीं देते थे कुछ देर बाद ही उन्हें ठाकुर और श्री के मंदिर में जाने को कहते कुछ महिलाएं उनकी पत सेवा करने का आग्रह करने पर महाराज उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कहते अच्छा दो मिनट दिए इसी से पैर दबाकर कर उठ जाना लो जल्दी से कर लो मैं यथासंभव उनके कमरे में बैठा रहता था उनसे बहुत सी बातें जानने की थी किसी के न रहने पर कई विषयों पर प्रश्न करता था एक दिन मैंने प्रश्न किया महाराज आप क्या ठाकुर को सदा देखते हैं इसके उत्तर में उन्होंने ठाकुर का चित्र मुझे दिखा कर गंभीर स्वर में कहा वे यह रहे सर्वदा तो पास में ही हैं। अवश्य देखता हूं, वे ही तो मुझे चला रहे हैं आवश्यकता होने पर दर्शन देते हैं तब मैंने निसंकोच प्रार्थना की महाराज एक बार मुझे दर्शन करवा दीजिए कुछ क्षण कर वे बोले नहीं भाई अभी यह नहीं हो सकता तुम्हें बहुत से कामों के बीच रहना है मन लगाकर कार्य किए जाओ कुछ देर लगेगी पर तुम्हें भी होगा ठीक समय पर होगा इसके बाद मैंने और कुछ नहीं कहा एक दिन उन्होंने मुझे कहा तुम सीधे सीधे आदमी सीधे साधे आदमी हो तुम में कपट नहीं है संसार में सीधे साधे लोगों को दूसरे लोग ठगते हैं तुम्हें एक हाट में बेच कर, दूसरे हाट से खरीदने वाले लोग संसार में हैं पर तुम्हें कोई डर नहीं है सरल व्यक्ति को ठाकुर प्रेम करते हैं सदा सावधान रहना अधिक बातचीत मत करना किसी गोल माल में अपने को मत फंसाना ठाकुर पर निर्भर रहना याद रखना कि वे सदा तुम्हें देख रहे हैं बातचीत के दौरान वे मुझे उनके दार्शनादि के बारे में थोड़ा बहुत कहते थे उन्होंने उनके सारनाथ काली में माँ के और इलाहाबाद में त्रिवेणी देवी के दर्शन की बात मुझे कही थी काशी में इक्के से गिरने के बाद के उनके अनुभव की बात उनके मुख से सुनी है उन्होंने कहा था रात को पैर में दर्द और बुखार लेकर हाथोया था दुख हो रहा था कि विश्वनाथ के राज्य में आकर यह क्या हुआ ठाकुर अपने कार्य के लिए लाए और विपत्ति में डाल दिया पता नहीं हड्डी टूटी है या नहीं यही टूट यदि टूट गई होगी तो जिस काम के लिए आया हूँ वह कैसे होगा जो हो जैसी ठाकुर की इच्छा यह सब सोचते हुए सो गया रात को स्वप्न में जटा जूट हाथ में त्रिशूल लिए एक देवता को अपने सामने देखा समझ गया कि स्वयं विश्वनाथ आए हैं वे क्रमश मेरी ओर आ रहे हैं जो ही उन्होंने मेरा आलिंगन किया मैंने देखा कि उनके चेहरे पर दाढ़ी और मूछ है जो विश्वनाथ वहीं ठाकुर दूसरे दिन बुखार उतर गया था और देह में कोई पीड़ा नहीं थी पैर की हड्डी भी नहीं टूटी थी कहानी सुनाने के बाद महाराज जी ने कहा समझे विश्वनाथ और ठाकुर भिन्न नहीं हैं जो विपत्ति में डालते हैं वही पुनः विपत्ति से रक्षा भी करते हैं सन उन्नीस में मैंने उन्हें मेरी इलाहाबाद जाने की इच्छा सूचित करते हुए एक पत्र लिखा उस समय मैं मद्रास में था उन्होंने निषेध किया और लिखा अभी कष्ट करके यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है वहाँ तुम्हारा कार्य चल रहा है काम छोड़कर मत आओ मैंने उनकी आज्ञा सिर की श्री ठाकुर ने महाराज जी को जो कुछ कहा था उन्होंने उनका अक्षरशा पालन किया था महाराज जी ने हमें जो उपदेश दिए हैं हमें भी उनका निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए मैं उनके निर्देशानुसार चलने का प्रयत्न करता हूँ किंतु पूरी तरह हो नहीं पाता त्रुटि हो ही जाती है पर मैं जानता हूं कि वे हम पर परम क्षमा की दृष्टि से रख रखते हैं और यह भी विश्वास है कि जब उन्होंने आश्रम आश्रय दिया है तो रक्षा भी करेंगे उन्होंने एक दिन कहा था श्री ठाकुर सर्वदा मुझे देख रहे हैं मेरे गुरुदेव से यही एकांतिक प्रार्थना है कि उनका परम आश्वासन सदा याद रहे हरिद्वार अप्रैल उन्नीस